पातंज योग प्रदीप साधनपाद सूत्र इक्यावन संगति चौथे प्राणायाम का लक्षण बताते हैं चतुर्थ बाहर अंदर के विषय को फेंकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है देश काल संख्याभिर् बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त तथाभ्यदृष्ट आक्षिप्त उभयथ दीर्घसूक्ष तत्पूर्वको भूमिदया क्रमेणोभ्य चतु प्राणायाम तिथस्त विषयानालोचि ग्य सकदारंभ एवकाख्यादुष्टो दीर्घसूक्ष योर चतुर्थस्थश्वास प्रश्वासोषयावधारणाक्रमेण भूमि जयादुभक्षेपूर्वको भावस्य भावचतुर्थ प्राणायाम विशेष देश काल और संख्या से परिदृष्ट जो बाह्य विषय नाशा बाह्य प्रदेश हैं उनके आक्षेपूर्वक आलोचनपूर्वक ज्ञानपूर्वक विषयपूर्वक विचारपूर्वक ऐसे ही देशकाल और संख्या से परदृष्ट जो आभ्यंतर विषय हृदय नाभी चक्रादि आभ्यंतर प्रदेश हैं उसके पूर्वक दीर्घ और सूक्ष्म दोनों प्रकार से उत्तरोत्तर क्रम से भूमियों के जय के पश्चात जो श्वास और प्रश्वास इन दोनों की गति का अभाव है वह चौथा प्राणायाम है तीसरा प्राणायाम तो बाह्य और आभ्यंतर विषय के आलोचन बिना ही श्वास प्रश्वास की गति के अभाव से होता है वह एकदम ही आरंभ होकर देश काल और संख्या से परिदृष्ट दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है चौथे प्राणायाम में यह विशेषता है कि यह श्वास प्रश्वास के आभ्यंतर और बाह्य विषय को अवधारण करके उन दोनों विषयों के आक्षेप पूर्वक क्रमानुसार भूमियों के जैसे श्वास प्रश्वास की गति के अभाव से होता है व्यास भाष्य का भावार्थ पिछले सूत्रों में प्राणायाम के तीन भेद रेचक कुंभक और पूरक बतलाए हैं रेचक प्राणायाम से जब श्वास को बाहर निकालकर उसकी गति का अभाव किया जाए अर्थात उसको बाहर ही रोक दिया जाए तब वह रेचक सहित कुंभक अथवा बाह्य कुंभक कहलाता है पूरक प्राणायाम में जब श्वास को अंदर खींचकर उसकी गति का अभाव किया जाए अर्थात उसको अंदर ही रोक दिया जाए तब वह पूरक सहित कुंभक अथवा अभ्यंतर कुंभक कहलाता है जब प्राणवायु को जहाँ का तहाँ एकदम बिना रेचक पूरक के केवल साधारण प्रयत्न से रोककर सांस श्वास प्रश्वास की गति का अभाव किया जाए तब वह केवल कुंभक कहलाता है चौथा प्राणायाम बाह्य अथवा अभ्यांतर कुंभक के बिना केवल रेचक पूरक द्वारा बाह्य तथा अभ्यांतर विषय के केवल पूर्वक स्वयं ही श्वास प्रश्वास की गति के निरोध से होता है इसमें तीसरे प्राणायाम से यह विशेषता है कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक पूरक के बिना एकदम दोनों श्वास प्रश्वास की गति के विषय अभाव से होता है वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक पूरक द्वारा बाह्य तथा आभ्यंतर प्रदेश के आलोचन पूर्वक उत्तरोत्तर भूमियों के जय के क्रम से स्वयं ही श्वास प्रश्वास का गति के अभाव से होता है उदाहरणार्थ उसकी चार विधियाँ बतलाएते है दे हैं पहली विधि केवल रेचक द्वारा जहाँ तक जा सके श्वास को बाहर ले जाए बिना रोके हुए वहाँ से पूरक द्वारा जहाँ तक जा सके अंदर ले जाए यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार 11, 15, 20 इत्यादि की संख्या में बिना कुंभक किए हुए केवल रेचक पूरक देर तक करते रहने से स्वयं दीर्घ और सूक्ष्म होकर दोनों श्वास प्रश्वास की गतियों का स्वयं ही अभाव हो जाता है दूसरी विधि ओम के मानसिक जाप के साथ यह भावना करें कि ओम से श्वास अंदर आ रहा है और अम से बाहर निकल रहा है इस क्रम से श्वास प्रश्वास द्वारा ओम का मानसिक जाप करते रहे अर्थात बाह्य प्रदेश तथा आभ्यंतर प्रदेश हृदय नाभि आदि तक जहाँ तक श्वास जाए वहाँ तक उसकी गति को आलोचनपूर्वक दीर्घकाल तक ओम का इस विधि से जाप करे तो स्वयं श्वास प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जाएगा तीसरी विधि नासिका अग्रभाग फ्रिगुटी ब्रह्मरंध अथवा अन्य किसी चक्र पर इस भावना से ओम का मानसिक जाप करें कि ओम से इसी प्रदेश में श्वास अंदर आ रहा है और ओम से बाहर निकल रहा है इस प्रकार इस विशेष स्थान को श्वास प्रश्वास का केंद्र बनाए हुए जाप के निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति दीर्घ और सूक्ष्म होते हुए स्वयं निरुद्ध हो जाती है चौथी विधि ब्रह्मरंध में ध्यान करते हुए श्वास प्रश्वास की गति में ऐसी भावना करना कि ओ से श्वास मेरुदंड के भीतर सुषुमना नाली में होता हुआ मूलाधार तक जा रहा है और अम के साथ वहाँ से ब्रह्मरंध्र तक लौट रहा है चक्रभेदन में इस प्राणायाम का अभ्यास इसी प्रकार निचले चक्रों मूलाधार स्वादिष्ठान बड़ीपूर इत्यादि में ध्यान करते हुए ओ से श्वास और अम से श्वास प्रश्वास की गति की भावना करते हुए उसको ऊपर के चक्रों में आलोचन करने से किया जाता है विशेष वक्तव्य सूत्र इंचावन इस सूत्र के अर्थ भिन्न भिन्न भिन टीकाकारों ने भिन्न भिन्न किए हैं आप छेप के अर्थ फेंकने कैसे है इससे किसी ने ने त्यागने हटाने से अभिप्राय लिया है और किसी ने विषय करने जानने आलोचन से अभिप्राय लिया है यहां सूत्र के दूसरे आलोचन अर्थ किए गए हैं सूत्र के आशय को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मूल व्यास भाष्य उसके शब्दार्थ भावार्थ तथा चतुर्थ प्राणायाम के चार उदाहरण भी दे दिए गए हैं चौथे प्राणायाम की विधिया राजयोग के उत्तम अधिकारी के लिए है तथा गोपनीय और गुरुगम्य है आक्षेपी के अर्थ ने अर्थात त्यागने के करने से सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा बाहर और अंदर के विषय के अर्थात रेचक और पूरक को त्यागने वाला चौथा प्राणायाम है उसकी विधि निम्न प्रकार होगी पांचवी विधि मूलाधार आज्ञा ब्रह्मरंध्र आदि किसी चक्र अथवा नाशिका अग्रभाग आदि किसी स्थान को बिना रेचक पूरक के स्वास्थ्य प्रश्वास की गति बनाते हुए अर्थात ऐसी भावना करते हुए कि ओ से उसी विशेष स्थान पर श्वास आ रहा है और अम से छूट रहा है ओम का मानसिक जाप करें उसके निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति का निरोध हो जाता है इस विधि को सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए चक्र भेदन में इस विधि से शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है यदि उपर्युक्त रीति से जाप करने में कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थान पर केवल मानसिक ओम का जाप करे अथवा ऐसी भावना करे कि वहां ओम का जाप हो रहा है या ओम शब्द को सुन रहे हैं मुख्य बात यह है कि उस विशेष ध्येय स्थान पर मन ठहरा रहे